रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक नवासी भाग वे ईटो को आपस में जोड़ने के लिए चूने का ग्रह उपयोग करते केरल में समुद्र की सीपियों से निर्माण स्थल पर ही चूना बनाना संभव था बेकर ने छत निर्माण में लोहे की जगह बांस का उपयोग कर खर्च में 80 प्रतिशत कटौती की वैसे निर्माण के लिए बेकर की सबसे वस्तु मिट्टी थी, जिसे बनाने में शून्य ईंधन लगता और जो आसपास बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती उन दिनों भारत में अठावन प्रतिशत घर मिट्टी के ही बने होते थे हर प्रकार के मौसम की मार झेलते हुए वे सैकड़ों साल खड़े रहते थे मिट्टी की एक और खासियत है उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है आप मिट्टी के अपने मकान को डहा और उसमें पानी मिलाकर नया मकान बना सकते हैं। कांच और लोहे से ऐसा करना संभव नहीं है हजारों सालों की निर्माण सामग्री और डिजाइनों का उपयोग कर आरामदेह मकान और कार्यालय बनाए इनमें बिजली पानी और कई बार गैरेज की सुविधा भी थी बेकर का मानना था कि वास्तुशिल्प एक महत्वपूर्ण विषय है और उसे सिर्फ वास्तुशिल्पी के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए उन्होंने कम कीमत के भवन निर्माण पर एक दर्जन से अधिक सचित्र पुस्तकें लिखी जैसे हाउ टू रेड्यूस बिल्डिंग कास्ट यानी सस्ते मकान कैसे बनाए यानी कचरा और मड यानी मिट्टी इन पुस्तकों के लिए उन्होंने खुद चित्र बनाये उनके अनेक पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है उनकी बाद के वर्षों में लिखी दो पुस्तकें रूरल कम्युनिटी बिल्डिंग्स यानी ग्रामीण सामुदायिक इमारतें और प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग्स कम कीमत की प्राथमिक शाला इमारतें का प्रकाशन बेकर की अस्सीवी वर्षगांठ पर हुआ बेकर द्वारा डिजाइन की गई दो उल्लेखनीय इमारतें हैं तिरुवनंतपुरम में विकास अध्ययन केंद्र की इमारत और वहीं के बस स्टैंड के पास स्थित एक छोटा सा कॉफी हाउस चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना बेकर की प्रकृति का अंग था गुसलखाना बनाते समय वे कांच और टाइलों के टूटे टुकड़ों का उपयोग करते वे कॉन्क्रीट की छत की ढलाई करते समय हर एक दो फुट की दूरी पर सैकड़ों टूटी टाइलें धंसा देते इस प्रकार टूटी हुई टाइलों के उपयोग से कॉन्क्रीट की जरूरत तीस प्रतिशत कम हो जाती है वे चाहते थे कि उनकी बनाई इमारतें केरल के लहलहाते नारियल के पेड़ों की ऊंचाई से सदैव नीची रहें